किताबें करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर प्रगतिशील साहित्य का खजाना श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ शिल्पी सप्ताह में दो बार यानी बुधवार और शनिवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में आज आप सुनेंगे पीटर क्रोपोटकिन के लेख नौ जवानों से दो बातें की ऑडियो रिकॉर्डिंग का दूसरा भाग इसका हिंदी अनुवाद किया है सत्यम वर्मा ने इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने आवाज है साथी पवन सत्यार्थी की तो इसे सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए और हाँ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा सुनिए इसका दूसरा भाग अब ये महज वैज्ञानिक सत्यों और आविष्कारों को बटोरने का सवाल नहीं रहा सबसे बढ़कर जरूरी यह है कि विज्ञान अब तक जो खोजें कर चुका है उन्हें हर ओर फैलाया जाए उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया जाए उन्हें सबकी साझा संपत्ति बना दिया जाए हमें चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा ताकि हर कोई तमाम मानव जाति इन सत्यों को समझने और लागू करने के काबिल हो जाए हमें विज्ञान को विलासिता की वस्तु नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन की बुनियाद बनाना होगा इंसाफ का यही तकाजा है मैं और आगे बढ़ता हूं मैं कहता हूं कि खुद विज्ञान का हित इसी बात में निहित है विज्ञान वास्तव में तभी प्रगति करता है जब किसी नए सत्य के लिए जमीन पहले से तैयार होती है ऊष्मा की यांत्रिक उत्पत्ति का सिद्धांत पिछली शताब्दी में ही खोजा जा चुका था उसी रूप में जैसे हरन और क्लासियस आज इसे सूत्रबद्ध करते हैं लेकिन ये 80 वर्ष तक अकादमिक दस्तावेजों में दफन रहा तब तक जब तक कि भौतिक विज्ञान की जानकारी इतनी फैल गई कि उसे स्वीकार करने लायक लोग तैयार हो गए प्रजातियों की विविधताओं के बारे में इरासमस डार्विन के विचार उनके पोते चार्ल्स डार्विन के जरिए तीन पीढ़ियों के बाद अकादमिक दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किए गए और ये भी जनमत के दबाव के बिना नहीं हुआ कवि या कलाकार की तरह दार्शनिक भी हमेशा ही उस समाज की उपज होता है जिसमें वो जीता और शिक्षाएं देता है लेकिन अगर आप में ये विचार खतबदा रहे हैं तो आप समझेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि उस हालात में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए जिसमें एक ओर तो दार्शनिक वैज्ञानिक सत्यों से ठसाठस थस भरा होता है और दूसरी ओर इंसानों की भारी आबादी उसी हाल में रहती है जिसमें वे पांच या दस सदी पहले थी यानी गुलामों और मशीनों की हालत में और स्थापित सत्यों को भी समझने में असमर्थ होती है और जिस दिन आप इस व्यापक गहरे मानवीय और ठोस वैज्ञानिक सत्य को अपना लेंगे उसी दिन आप विशुद्ध विज्ञान में अपनी अभिरुचि खो देंगे आप इस बदलाव को लाने के उपाय ढूंढने में लग जाएंगे और अगर आप इस खोज में वैसी ही निष्पक्षता का परिचय देंगे जो आपने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान में दिखाई तो जरूर ही आप समाजवाद के लक्ष्य को अपना लेंगे तमाम झूठे तर्कों को आप छोड़ देंगे और हमारे बीच आ जाएंगे पहले ही सुख और विलासिता में जी रहे इस छोटे से समूह के लिए और अधिक सुख के सामान जुटाने की बजाय आप अपना ज्ञान और समर्पण उनकी सेवा में लगाएंगे जो वंचित और उत्पीड़ित है और यकीन मानिए कि आपको एक महान कर्तव्य पूरा करने की खुशी महसूस होगी अपनी भावनाओं और अपने कामों के बीच वास्तविक एकता का एहसास होगा और तब आप पाएंगे कि आपके भीतर ऐसी शक्तियां हैं जिनका आपको कभी सपने में भी आभास नहीं था और हमारे प्रोफेसरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो बदलाव हो जाएगा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं तो सामूहिक वैज्ञानिक काम से नई शक्तियां पाकर और इसे अपनी ऊर्जा देने वाले मजदूरों की सेनाओं की ताकतवर मदद पाकर विज्ञान आगे की ओर एक ऐसी जबरदस्त छलांग भरेगा इसकी तुलना में आज की धीमी प्रगति नौसिखियों के छिटपुट प्रयोगों जैसी लगेगी तब आप विज्ञान का आनंद उठा सकेंगे वो आनंद सबके लिए होगा अगर आप कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बार में शामिल होने वाले हैं तो शायद आप भी अपनी भावी गतिविधि को लेकर कई भ्रम पाले हुए हैं मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप ऊंची भावना वाले लोगों में से एक हैं और ये समझते हैं कि दूसरों की भलाई करने का क्या मतलब होता है शायद आप सोचते हैं मैं अपना जीवन हर तरह के अन्याय के विरुद्ध अनवरत और ऊर्जस्वी संघर्ष को समर्पित करूंगा मैं अपनी सारी क्षमताएं कानून यानी सर्वोच्च न्याय की अभिव्यक्ति की विजय के लिए लगाऊंगा क्या इससे बढ़कर उदात्त करियर कोई हो सकता है आप आत्मविश्वास से भरे हुए अपने चुने हुए पेशे में जीवन की शुरुआत करते हैं ठीक है हम ला रिपोर्ट का कोई भी पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि असली जिंदगी आपको क्या बताएगी हमारे सामने एक धनी भूस्वामी का मामला है वो अपने एक असामी की बेदखली की मांग करता है जिसने लगान नहीं चुकाया है कानूनी दृष्टिकोण से मुकदमा निर्विवाद है गरीब किसान लगा नहीं चुका सकता इसलिए उसे धक्के मारकर निकाल देने के अलावा कोई उपाय नहीं लेकिन अगर हम तथ्यों की जांच करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की बातें पता चलेंगी जमींदार वसूल किया हुआ लगान ऐशु आराम में उड़ाता रहा है और असामी दिनों रात कड़ी मेहनत करता रहा है जमींदार ने अपनी जागीर की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है फिर भी एक रेलवे लाइन का निर्माण नई सड़कों के बनने एक दलदली भूमि को सुखाए जाने और पड़ती जमीन पर खेती शुरू हो जाने के चलते उसकी जमीन की कीमत 50 वर्ष के भीतर तीन गुना हो गई है लेकिन इस बढ़ोतरी में भारी योगदान करने वाले असामी किसान ने खुद को बराबर कर दिया है वो सूदखोरों के हाथ में पड़ गया और गले तक कर्ज में डूबा हुआ है वो अब जमींदार को लगान चुकाने की हालत में नहीं है कानून जो हमेशा संपत्ति का पक्ष लेता है इस मामले में एकदम स्पष्ट है जमींदार का पक्ष सही है लेकिन आप जिसकी भावना अब तक कानून के फरेबी तर्कों से दबी नहीं है आप क्या करेंगे क्या आप कहेंगे कि किसान को सड़क पर खदेड़ दिया जाना चाहिए कानून तो यही कहता है या आप अपील करेंगे कि जमींदार को अपनी संपत्ति में हुई बढ़ोतरी किसान को लौटा देनी चाहिए जिसकी मेहनत का वो नतीजा है इंसाफ का तो यही तकाजा है आप किधर खड़े होंगे कानून के पक्ष और न्याय के विरोध में या न्याय के पक्ष और कानून के विरोध में या जब मजदूर बिना नोटिस दिए मालिक के खिलाफ हड़ताल पर चले जाएं, तो आप किसका पक्ष लेंगे कानून का पक्ष यानी उस मालिक का पक्ष जिसने आर्थिक संकट के एक दौर का फायदा उठाकर बेहिसाब मुनाफा कमाया है या आप कानून के विरुद्ध लेकिन उन मजदूरों के पक्ष में खड़े होंगे जो इस दौरान महज दो आने रोज की मजदूरी पर काम करते रहे और अपनी बीवियों और बच्चों को अपनी आंखों के सामने भूख और बीमारी से मरता देखते रहे क्या आप धोखाधड़ी से भरे कागज के उस टुकड़े के पक्ष में खड़े होंगे जो अनुबंध की स्वतंत्रता की बात करता है या आप इंसाफ का पक्ष लेंगे जिसके मुताबिक एक ऐसे अनुबंध का कोई मतलब नहीं है जिसमें एक पक्ष जमकर खाया पिया हुआ व्यक्ति हो और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो महज जीने के लिए अपना श्रम बेचता है ऐसा अनुबंध दरअसल अनुबंध है ही नहीं जो ताकतवर और कमजोर के बीच किया गया हो एक और मामला लेते हैं यहाँ लंदन में एक व्यक्ति मांस की दुकान के आसपास मंडरा रहा था उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और वहां से भागा उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक बेरोजगार कारीगर है और उसने तथा उसके परिवार ने चार दिन से कुछ नहीं खाया है दुकानदार से कहा जाता है कि वो उस व्यक्ति को जाने दे मगर वो तो अड़ा हुआ है कि उसे इंसाफ चाहिए वो मुकदमा कर देता है और उस व्यक्ति को छह महीने की कैद हो जाती है कानून अंधा होता है जब आप हर दिन ऐसे ही फैसले सुनते हैं तो क्या कानून और समाज के खिलाफ आपकी अंतरात्मा बगावत नहीं करती थी या फिर आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानून लागू करने की बात करेंगे जिसका बचपन से ही ना तो ठीक से पालन हुआ है और ना कभी उसे प्यार के दो शब्द सुनने को मिले जमाने भर की ठोकरें खाया हुआ वो एक जागीर पर पहुँचता है और चंद सिक्कों के लिए अपने पड़ोसी की हत्या कर देता है क्या आप उसे फांसी दिए जाने या इससे भी बुरी सजा बीस साल की कैद दिलाने की मांग करेंगे जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सिरफिरा है और वैसे भी उसके जुर्म का दोषी हमारा पूरा समाज है क्या आप कहेंगे कि हताशा के एक क्षण में मिल को आग लगा देने वाले सूती कपड़ा मजदूरों को जेल में ठूस देना चाहिए की एक धन हत्यारे पर गोली चलाने वाले उस व्यक्ति को आजीवन कारावास होना चाहिए कि उन विद्रोहियों को गोली मार देनी चाहिए जिन्होंने बैरिकेडों पर भविष्य का झंडा लहराया था नहीं हजार बार नहीं अगर आप कॉलेज में पढ़ाई गई बातों को दोहराने की बजाय विवेक से सोचेंगे अगर आप कानून का विश्लेषण करेंगे और कानून की असली जड़ यानी ताकतवर के अधिकार और इसके सार यानी मनुष्य जाति के लंबे और रक्त रंजित इतिहास की तमाम तानाशाइयों को जायज ठहराने के लिए कानून के इर्द गिर्द बुने गए शब्द जाल को नोच फेंक देंगे जब आप इसे समझ लेंगे तो कानून के प्रति आपकी नफरत और भी गहरी हो जाएगी आप ये समझ जाएंगे कि लिखित कानून का एक सेवक बने रहने का मतलब है रोज बरोज अंतरात्मा के कानून के खिलाफ खड़े होना और गलत का पक्ष लेना और चूंकि यह संघर्ष हमेशा नहीं चलता रह सकता इसलिए या तो आप अपनी अंतरात्मा का गला घोंटकर एक धूर्त बदमाश बन जाएंगे या फिर आप परंपरा से नाता तोड़ देंगे और हमारे साथ मिलकर इस आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक अन्याय को पूरी तरह नष्ट करने के लिए काम करेंगे लेकिन तब आप एक समाजवादी बन जाएंगे एक क्रांतिकारी बन जाएंगे